अमृतवाणी अध्याय सत्रह ईश्वर ब्रह्म 835 ब्रह्म क्या है यह से कहा नहीं जा सकता जिसने कभी समुद्र नहीं देखा ऐसे व्यक्ति को यदि समुद्र कैसा होता है यह समझाना पड़े तो इतना ही कहा जा सकता है ओह वह बहुत ही विशाल जलाशय है चारों ओर पानी ही पानी है आठ वेद तंत्र पुराण आदि सभी शास्त्र जूठे हो चुके हैं क्योंकि उनका मुख्य उच्चारण किया गया है उन्हें पढ़ा गया है, केवल एक वस्तु जूठी नहीं हो पाई वह है ब्रह्म ब्रह्म क्या है यह आज तक कोई बता नहीं पाया आठ ब्रह्म कैसा है ब्रह्म निर्गुण निष्क्रिय अचल अटल सुमेरवत है 838 ब्रह्म भला बुरा दोनों से निर्लिप्त है वह दीपक की ज्योति की तरह है दीपक के प्रकाश में कोई भागवत पढ़ता है तो कोई जाली नोट बनाता है पर दीपक निर्लिप्त रहता है ब्रह्म मानो सांप के जैसा है सांप के दांतों में विष होता है उसके काटने पर दूसरे लोग मर जाते हैं पर उससे स्वयं सांप को कुछ नहीं होता इसी तरह जगत में दुख पाप अशांति आदि जो कुछ है वह सब जीव के लिए है ब्रह्म इस सब से निलिप्त है भला बुरा सत्य सत्य सब जीव के लिए है ब्रह्म के लिए यह सब कुछ भी नहीं वह इस सबके परे है आठ ब्रह्म ज्ञान अज्ञान पाप पुण्य धर्म अधर्म सबके परे हैं। वह सब प्रकार के द्वेष से अतीत है आठ ब्रह्म मन वाली ध्यान धारणा ज्ञाता ज्ञान ज्ञ सत असत सबके परे हैं। वह सब प्रकार की सापेक्षता के परे है 841 ब्रह्म वायु की तरह है जो सुगंध और दुर्गंध दोनों को ले जाती है पर स्वयं दोनों से निर्लिप्त रहती है 842 ब्रह्म सब गुणों से सभी मायिक संबंधों से अतीत है ब्रह्म ही द्वैत प्रपंच की सत्ता है 843 ब्रह्म की सत्य ब्रह्म ही सत्य नित्य है उसकी जीव जगत के रूप में लीला असत अनित्य है आठ सौ चौवालिस जगत मिथ्या है कहना आसान है पर वास्तव में इसका अर्थ क्या है जानते हुए जैसे कपूर के जलने पर कुछ भी नहीं बचता लकड़ी के जलने पर कम से कम राख तो बच ही रहती है विचार के अंत में समाधि होती है तब मैं तुम जगत इस सब का पता ही नहीं रहता 845. शिष्य को उपदेश देने के लिए गुरु ने दो अंगुलियां उठाकर संकेत किया ब्रह्म और माया फिर एक अंगुली नीचे कर संकेत किया माया के दूर हो जाने पर ब्रह्म ही रह जाता है जगत ब्रह्म में हो जाता है 846. सौ छियालीस समाधि अवस्था में ब्रह्म ज्ञान होता है उस अवस्था में सब विचार सत असत जीव जगत ज्ञान अज्ञान आदि बंद हो जाता है सब शांत हो जाता है तब केवल अस्ति मात्र रह जाता है नमक की पुतली समुद्र की गहराई नापने जल में उतरी पर उतरते ही समुद्र के साथ एक हो गई फिर गहराई की खबर कौन दे यही ब्रह्म ज्ञान है 847 प्रश्न अखंड स्वरूप आत्मा खंडित जीवात्मा में कैसे विभक्त हुआ उत्तर अद्वैतवादी तार्किक अपने विचार बुद्धि के बल पर इसका उत्तर नहीं दे सकता उसे यही कहना पड़ता है कि मैं नहीं जानता ब्रह्म ज्ञान होने पर ही इसका योग्य उत्तर मिल सकता है जब तक मनुष्य कहता है मैं जानता हूँ या मैं नहीं जानता तब तक वह स्वयं को एक व्यक्ति समझता है तब तक उसे इस विविधता को सत्य ही मानना पड़ता है वह इसे भ्रम नहीं कह सकता परंतु जब व्यक्तित्व बोध का मयपन का संपूर्ण विनाश हो जाता है तब समाधि होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तब सत सत्य वास्तव ब्रह्म आदि संबंधित सब प्रश्नों का सदा के लिए विराम हो जाता है 848 जब तक मैं है तब तक निरुपाधिक भी है और सुपाधिक भी नित्य भी है और लीला भी निर्गुण भी है और सगुण भी निराकार भी है और साकार भी एक भी है और बहु भी 849 समाधि अवस्था में उपलब्ध ब्रह्म मानो दूध है साकार निराकार ईश्वर मानो माखन है और चौबीस तत्वों से बना जगत मानो छाछ जब तक तुम माया के राज्य में हो तब तक तुम्हें माखन और छाछ ईश्वर और जगत दोनों को स्वीकार करना होगा 850 अद्वैतवादी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरा ही मत ठीक है सगुण साकार ईश्वर के मानने वालों का मत ठीक नहीं ईश्वर के साकार भी कम सत्य नहीं देश मन या ब्रह्म बाह्य जगत की अपेक्षा वे अनंत गुना सत्य है आठ सौ इक्यावन अद्वैत के बारे में कुछ कहने जाओ तो द्वैत आ ही जाता है निरपाधिक सत्य का वर्णन करते समय सोपाधिक की सत्यता माननी ही पड़ती है कारण जब तक समाधि न प्राप्त हो तब तक तुम्हारी अद्वैत की धारणा द्वैतात्मक ही रहती है तुम उसका निरक्ष निरक्षेक्ष निरपेक्ष वर्णन नहीं कर सकते उसमें तुम्हारे स्वयं के व्यक्तित्व का रंग चढ़ ही जाता है आठ जब तक अहम है तब तक साकार ईश्वर भी सत्य है जीव जगत के रूप में उनकी लीला भी सत्य है